चुंबकीय चिकित्सा नाम की चीज शुरू हुई और टीवी में हम समझता हूं एक दस दिन वो आदमी चुंबकीय चिकित्सा के बारे में चीखता रहा उसमें से एक दिन वो चिखाई को हम भी सुना सही हो भोपाल में किसी के घर में था उस दिन वो तमाम प्रकार के बताता इसमें सब रोग दूर होता है सबसे अच्छा यह हुआ उनका रोग दूर हो गया क्या रोग दरिद्रता था कहीं से उनका किताब बिक गया वो लोहे की टुकड़ा वो जो चाहे उस भाव से बिका इतना हम जानता हूँ बाकी एक भी कोई चीज कामयाब नहीं हुआ ये पुराने की साहब यहाँ बैठे इन्हीं की यहां से वो चुम्बकीय पत्थरों को हम उ के ले गए क्या किया दुहार के लिए उसको प्रयोग किए ईमानदारी के साथ प्रयोग किए ये एक पैसे की फर्क पे छिखाई हम टीवी में सुने उनका तो दरिद्रता छूट गई है। बात सही है इसमें दे दिल्ली में उनका बंगला बना हुआ है आलिशान एक एकड़ जमीन में मना के दिखाओ पता लगता है ये ये तन्दुरुस्ती बढ़ गई आगे चलो समृद्ध हो गई दरिद्रता अरे तो कहाँ कहाँ से समृद्ध हो रहा है वो दरिद्रता तो और चौगुणा के तो बने ही है तो, तो पहले की अपेक्षा तो परिवर्तित हो गए न अरे लोगों के आँखों में उनको पैसा मिल गए यही एविडेंस मिल गए न भाई एक बहुत मतलब पुराना प्रश्न है कि आकाश से कोई उल्का आकर धरती में गिरता हाँ तो ये उनका आकाश से आता किस जगह हाँ वह बहुत बढ़िया ये बहुत अच्छी बात है इसके ऊपर बहुत सारे अटकले हैं पहले तो वो तारा टूटकर करके आता है उसके बाद उल्का होता है उल्का वो जो तारा ही उलका है दूसरा कोई उल्का है ये सब बात है ठीक थी। है ठीक है उनका पात होता है ये बात सही है हमारे आँखों को भी दिखता है कोई कोई चीज कोई दिन कोई बिल्कुल बरता हुआ जलता हुआ चीज धरती के ऊपर दौड़ता हुआ आप हम देखते ठीक बात है यह यहाँ तक पूरा हो गया उसके बारे में हमने जो देखा है इसकी आ, इसकी सही स्वरूप को देखा है वो ये है ब्रह्मांडी किरणों का निरंतर गति बना रहता है ये तो आप जानते ही कोई एक प्रकार की ब्रह्मांडी किरण का संयोग होने से उसमें इतना ताप बढ़ जाता है ये एक सेकंड की करोड़ों करोड़ों भाग में आसपास की बहुत सारे अणुओं को एकत्रित कर देता है आकर्षण बल बढ़ करके एकत्रित कर लेता हो जलता हुआ ज्वाला जैसा नीचे तक आता है जो। वो कोई कोई चीज जैसा भी चीज, मिल सकता है कभी, कभी कभी कभी कभी नहीं भी मिल सकते हैं हवा ये जो घटना है धरती के वायुमंडल के भीतर हाँ, ये धरती के वातावरण के अंदर घटित होता है मतलब धरती के वातावरण के बाहर से कोई चीज नहीं बाहर की? से कोई चीज नहीं आता। नहीं सोच बैठे हो इतने बड़े बड़े पत्थर ठीक है वो सब इसी धरती के वातावरण की है इसमें एक प्रश्न होता है जैसे आप सोचो आप सोचो इस धरती से समृद्ध वातावरण कहाँ हो गए उन पत्थरों का अध्ययन करने से पता चला है कि जो उसका मटेरियल है वो धरती में मिलने वाले मटेरियल से भिन्न है नहीं, यही हेड लंगो अभी चंद्रमा से लाए मटेरियल, धरती में जो मटेरियल है किसी मटेरियल की तुलना ली है ये व्यर्थ की ये सब बातें लेकर के दिमाग पचाना हो तो बचा सकते हैं जी बाबा इसमें मैं दूसरा एक प्रश्न पूछता हूँ हम लोग ऐसा अभी तक सुनते हैं कि यदि किसी जगह में गर्मी हो जाए तो वहां से हवा के कण दूर हट जाते हैं हुँ? हवा के कण वहाँ उस जगह से दूर हट जाते हवा ठीक है ना वाय। वाय। वायु वायुमंडल में वो ठीक है।, है आप इससे विपरीत बता रहे हैं कि कहीं यदि तापमान हो जाए हुँ? तो दूर दूर से कण वहाँ पर आ जाते हैं हाँ। वो चुनकी बल के सहयोग से बता रहा हूँ वो छूट गए ना उसको चोड़ लीजिए तो पूरा हो जाता है वो धरती को छूते तक वो इकट्ठा करते ही आता है तो पिंड बन जाता है पिंड बन जाता है जबकि जो विज्ञान की अवधारणा है वो इसके उल्टा है कि मोटा आता है और हवा से ऐसी तो, जो थोड़े हो गए छोटा रह जाता है ठीक है भाई कहने में हम क्या कर डाले हम कहे हैं होता है इतने एक विज्ञान वाले कहते हैं वायुमंडल के बाहर से आता है बाहर से और वो बाहर ऐसी कहाँ ऐसी जलते चलते छोटा होकर जी हो गया हो गया हो गया महाराज हो गया महाराज जी हो गया बाबा जी का कहना है कि धरती के वायुमंडल में ही ये बनता है आग जलना शुरू होता है और वहीं के चीज जोड़ जोड़ के और बड़ा होगा दावाजी जो ब्रह्मांडी किरणे हैं ये जो आपने बताया ब्रह्मांडी किरणे इतनी आवेशित हो जाती है इतनी गर्म हो जाती है हाँ किसी एक प्रकार की अणु का संयोग होने से ये तो आप आप जानते हो कोई भी दो प्रकार की जो आ, आवेश एकत्रित होने से तीसरे प्रकार के आवेश में परिवर्तित होता है ठीक है कोई भी दो प्रकार की आवेश एकत्रित होने से तीसरे प्रकार की आवेश में परिणत हो जाता है ये समझ में आता है आपको आता है क्यों आ रहे है न तो उसको उसी विधि के इसमें भी इसमें क्या हो जाता है जो ब्रह्मांडी किरण आकर के किरण का संयोग में किसी निश्चित प्रजाति की अणु मिलना चाहिए उसमें योग होना चाहिए योग होते ही उसमें ये ताप का प्रचंड ताकत बनता है वो ताप से क्या हो जाता है आकर्षण बल दूर दूर तक आकर्षण का फील्ड जो बनता है वो दूर तक बन जाता है बनते ही उसी के साथ साथ जलता जलता हुआ नीचे आता है आते आते उस मार्ग में जितने भी आस पास के सबको बटोर के धरती में आके बैठता है ब्रह्मांडी किरण मतलब कोई आवेशित कण हाँ ब्रह्मांडी किरण के बारे में बात ऐसा सोचना चाहिए बहुत सारे किरण जो है विकिरण विकिरण के रूप में दौड़ते हैं। विकिरणीता क्या चीज है पूछो ये बहुत अच्छी बात होगी जब कोई भी परमाणु में जो कार्य होता है उसका उसका जितने भी ताप है वो परावर्तित होता है परमाणु में जितना ताप होता है वातावरण में यदि उससे कम होगा उस स्थिति में वातावरण में वह परावर्तित होता है ठीक है तो इसमें क्या होता है विकिरणी मेटीरियल में क्या होता है परिवेशी गति से जो उत्पन्न जितने भी ताप है वो मध्यांशों पर प्रभावित कर देता है ये सुनने में आता है आपको ये सुनने की ही बात है उसमें हजम होने की एक निश्चित ताकत है वो ताप को अपने में रखने के लिए हजम करने के लिए उसको मैंने दोहराने के लिए निश्चित ये अवधि है मध्याश में वहां तक वो अपने में समा लेता है, है उससे है कि क्षमता दोनों वही बात है वो क्षमता के अनुसार बिल्कुल पूरा अपने में समा लेता है उससे ज्यादा होने के बाद वो उसका प्रभाव को बा, बा, उसके बाह्य वस्तुओं पर फेंक देता है फेंकना शुरू करता है वो कैसा फेंकता है वो ताप के रूप में नहीं फेंकता कंपन के रूप में फेंकता है कंपन वातावरण में जो मेलिक्यूल्स रहता है वो उद्दोलित होते के स्थिति में बचाता है अभी अपने शरीर में जब विकिरणी प्रक्रिया से एक्सरे करते हैं इसमें क्या होता है हमारा शरीर की अणुओं को उद्दोलित करके हड्डी का फोटो लेता है इसी क्रम से वातावरण में उसका उद्दोलन शुरू होता है हो करके वो अणु से अणु अणु से अणु की होते होते केवल प्रभाव ही जाता है इसको विकिरण नाम है उसमें ताप ट्राफल नहीं होता है तरंग ट्रेवल होता है तरंग जो है ना ये मध्यांशों से प्रेरित प्रकरण है प्रेरणा है यह उसकी इतना ज्यादा पैनीपन है है ना चुभने वाली चीज है ये के अंदर घुसने की योग्यता है वो अपने अपना वांछित विधि से उसे काम लेने योग्य ताकत है उसको अभी ले भी रहे है ये विकिरणी गति का मतलब है ये विकिरण की गतियों को भी ब्रह्मांडीय किरण कहलाता है ठीक है अच्छा मतलब ये जो विकिरण का प्रभाव है किसी इकाई के केंद्र में होता है कि बाहरी भाग में केंद्र में होता है जैसे सामान्य रूप में जो प्रभाव होता है अभी के? हाँ वो सब तो बाहरी बा, बाहि परिवेश की जो वस्तु में होता है ये जितने भी भ्या, अभी बाकी बात कहते हैं उसमें क्या होता है मध्यांश से बहिर्गत होता है ताकत है उसमें कोई पार्टिकल जाता नहीं है हमारा सोचना है पार्टिकल के जब पार्टिकल के रूप में भागता है विकिरण विज्ञान में ऐसा मानते हैं ऐसा मानते हैं अल्फा बीटा गामा तीन, हाँ। तीन, तो हाँ। तीन, तो तीन, तीन प्रकार के पार्टिकल तो निकलते हैं ये प्रभाव ये ये जो है ना तीन प्रकार से प्रभाव होता है पार्टिकल नहीं होता है प्रभाव होता है विज्ञान कैसा पार्टिकल निकलना प्रभाव है ठीक है ठीक है अभी अपने को प्रभाव मानना चाहिए प्रभाव के रूप में ये चीज करता है बा, बाहर बाहरी संसार में जितने भी अणु परमाणु होते हैं उनके ऊपर प्रभाव डालते हैं वो तरंगवत जा करके वांछित क्रिया करते हैं हाँ, ये आपने विकिरण के बारे में बताया ये विकिरण किरण यह चीज है कहीं से भी प्रकाश होता है जैसा सूर्य से आ रहा है ये ताप, किरण है ताप से नहीं प्रतिबिंब से प्रतिबिंबों से किरणिब किरण आ, हाँ, प्रतिबिंब अनुबिंब प्रत्यनुबिंब प्रत्य विधि से किरण ताप संबंधित ताप परावर्तन विधि से ताप तरंग तरंग जो है किरण जो है ताप एक अलग चीज है किरण एक चालक चीज है प्रतिबिंब विधि है वो ये जो है ना ताप विधि परावर्तन विधि है ये जो अभी तीसरा बात कहा ये तरंग विधि है वातावरण में तरंग पैदा करने की विधि है जो मध्याशों में जो दबाव बनी रहते हैं उसके कंपन से वातावरण में तरंग पैदा हो जाते हैं वैसा है किरण इसको मैंने ऐसा देखा है वैसा काम भी होता है ठीक है इतनी छोटी सी बात है ये किरण और रश्मि दोनों हाँ रश्मि एक दूसरी भाग है किरण किसी भी धरती के वातावरण में आने की बात वो अनुबिम्ब प्रत्युबिम्ब में विभक्त होकर के अनेक अनेक बनकर के एक किरण अनंत भागों में बट करके धरती को छूता है इसका नाम है रश्मि एक प्रश्न है बाबा हाँ। ये तो कल हो गया था हाँ। एक प्रश्न है सरफेस टेंशन नाम का एक शब्द विज्ञान में पढ़ाते हैं हाँ। हिंदी में इसको सतह तनाव कहते हैं यदि एक कांच के टूब में पानी भरेंगे तो ऐसा दिखाई देगा की ट्यूब के किनारे किनारे पानी की ऊंचाई ज्यादा है और केंद्र की तरफ पानी गहराई में मतलब एक जैसा झुका हुआ एक दृश्य दिखता है ऐसा झुक गए उनको ऐसा करता है कि सतह के कारण ये खींचते जबकि पारा पाराते हैं पारा में ऐसा उठा हुआ दिखता है ठीक है ठीक है वो टब तो उसके है तो उसको सफेद टेंशन से मुक्त रहता है ऐसा एक कहते है होता होगा तो इसमें यह बात है भैया वो ट्यूब में भरने के कारण है वो चीज ग्लास में भरते हैं वो ऊपर रहता है चलो आगे नहीं मतलब ट्यूब के यदि मोटाई ज्यादा कर दिया जाए ना वह चलो आगे चला हो वो तैयार है क्या बताए ट्यूब के आकार में पानी भरोगे ऐसे ही दिखेगी आकार के कारण आकार के कारण वो बता वो अपने को जोड़ना नहीं बनता है क्या और ट्यूब पूरा अगर ऊपर तक भर दे तो वो लाइन हो गया ऊपर ऊपर तक भर के देखिए तो ऊपर तो ये गोलाई का कारण क्या है? ये जो गोलाई होता है तो क्या हा, कारण? हाँ ये बात अच्छी तो आप तो जानते हो तो ये पानी में भार होता है पानी में और एक गुण है पानी अपने लेवल को मेंटेन करता है यदि दो जगह हो पानी को अपने जिसको लेवल को शो करने के लिए हो चार जगह हो या एक ट्यूब दो ट्यूब चार ट्यूब बना दिया आपने एक में पानी भरा उन सभी ट्यूब में एक ही लेवल में पानी होता है इसका क्या नाम दिया आप लोगों ने वाटर मैक्स इक्सोन लेवल एक एक नाम दिया जी। पानी किसी में भरी भरिए अप अपने में एक लेवल बना लेता है कैसे भी भरिए वो अपने में एक लेवल बनाता है एक ठीक ये सिद्धांत ठीक है जी। उसके साथ क्या, आपने क्या कर दिया ट्यूब को बेंड कर दिया वो सी, सीधा ट्यूब में भर के देखो ना भाई कैसा दिखता है हाँ, सीधा ट्यूब में भर के देखोगे तो उभरा ही दिखता है ग्लास में भरोगे तो उभरा ही दिखता है जैसे तालाब में पानी जमा रहता है हाँ। ये जो इसका लेवल मेंटेन करता है वो फ्लैट रहता है या वो भी ऐसा उठा हुआ वो उठा ही रहता है समुद्र ही उठा रहता है ये धरती के आकार में सब बने रहते हैं सरफेस पूरा धरती के आकार में रहता है तो न पानी हो चाहे हवा हो चाहे ठोस हो क्या हो ठोस तो धरती का आकार नहीं बन पाया और क्या और क्या बन है पहाड़ गिहाड़ मिलकर के धरती का आकार है बेटा अंत तो कर तो वो सब एक गोलाकार है गोलमोल उबड़ खाबड़ बराबर गोलमोल चलो जय जय